आज २९ अगस्त २०१८ का दिवस है और हरिहर तक का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज हम एक विशेष बात पर थोड़ा सा चिंतन करें इसी मेरी आप सबसे इच्छा है सब लोग अब आने वाले समय में बताएं जल्दी कि इस आश्रम को इसका भविष्य क्या होगा इसको क्या हम में से कोई पाँच पाँच मिनट भी बोलने के लिए राजी है किसी एक श्लोक पर या इस पर कोई विद्वता नहीं बतानी है अपने को लेकिन हमको तो एक प्रेम फैलाना है एक प्रेम का संदेश देना है कोई विद्वता बताने वाली इसमें कोई बात नहीं है और ना कोई ऐसी चीज़ है जो कठिन है या बुरी है या असंभव है जैसे कि हम कई बार विचार कर चुके हैं लेकिन वो सफलतापूर्वक कभी भी हम उसको स्थापित नहीं कर सकें हम ये चाहते ये थे कि यहाँ पर ये व्याख्यान से ज़्यादा डिस्कशन हो प्रश्नोत्तर हो, आपस में हम एक दूसरे को इस बारे में प्रश्न करें स्वयं कुछ दो चार मिनट पाँच मिनट या जितना चाहें अपने समझ के बारे में बोलें कि हम इस विद्या को जो काश्मीर शिव दर्शन कहलाती है इससे क्या आशय निकालते हैं हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है हम कभी कभी गुरु पूर्णिमा के दिन होली के दिन जनता जो हाथी उन लोगों को कहते हैं लेकिन हम आपस में भी तो चिंतन करें आपस में भी हम चिंतन करें और अक्सर कराए कि हम यहाँ पर जो कार्यक्रम करते हैं उससे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमको वही बातें इसमें कोई ना तो कोई संस्कृत के शोक कहना है ना कोई ज़रूरी है कि हम उस क्रम में कहें कि जैसे काश्मीर शिव दर्शन के मूल सिद्धांत अब आते आते हमको सब थोड़े थोड़े समझ में आने लगे गए उन मूल सिद्धांतों के बारे में हम बात करें कि पृथ्वी है ब्रह्मांड पूरा एक इकाई है परमेश्वर शिव का स्वरूप है परमेश्वर शिव में और इस ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है परमेश्वर की जो अंतर चेतना में जो ब्रह्मांड है वही ये ब्रह्मांड है जो हमको अलग प्रतीत होता है वो उसी का नाम माया है जो शक्ति परमेश्वर की ये दिखाती है कि आप मुझसे अलग हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है और वस्तु मैं और मैं अलग हैं ये बात जो बात बताती उसी का नाम माया है माया भी परमेश्वर की शक्ति है और वो शक्ति आवश्यक है क्योंकि उसी के बगैर ये संसार की संरचना संभव नहीं है भिन्नता के कारण संसार चलता है अगर हम कहें ताला और चाबी एक ही हो अगर हम कहें कि सुख और दुख एक ही हो अगर हम कहें कि भविष्य और भूतकाल एक हो तो एक तो वो है ही जो हमको एक से अधिक जो प्रतीत होते हैं वो हमारी भ्रह्मपूर्ण धारणा है जो माया के कारण है तो एक तो वह है ही लेकिन अगर वो एक ही प्रतीत होने लग जाए तो हम संसार का को कोई कार्य नहीं कर सकते संसार भिन्नता पर आधारित है संसार की व्यवस्था भिन्नता पर आधारित है ये भिन्नता अगर न हो तो संसार नहीं चलता जैसे लिखना चाहता श्लोक संसार की व्यवस्था भिन्नता पर आधारित है अगर जब वो कोई चेतना में होती परमेश्वर की चेतना में होती है मैं के रूप में होता पूरा संसार उस समय उसमें कोई भिन्नता नहीं होती जब उसमें कोई भिन्नता नहीं होती तो उस समय वो कोई चीज़ का कोई उपयोग नहीं है जैसे भूख नहीं है तो भोजन का भी कोई उपयोग नहीं है कोई कामना नहीं है तो संसार की वस्तुओं का भी कोई उपयोग नहीं है कुछ करना नहीं है तो किसी औजार की क्या जरूरत जब आत्म काम है, तीनों समय में व्याप्त हैं भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान में और सब जगह मैं ही हूँ तो उस समय क्या कर्तव्य बचा रहेगा कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं क्योंकि न कुछ चाहिए न कुछ करना है तो ऐसी परिस्थिति में संसार नहीं चल सकता इसीलिए माया का परमेश्वर ने सृजन किया कि वो ये दिखाए कि मैं अलग हूँ संसार अलग है शिव अलग है मैं अलग हूँ मैं अलग हूँ वस्तु में अलग हैं तब हम सबके बीच में परमेश्वर के मनुष्य के और संसार के बीच में एक भिन्नता का पर्दा पैदा कर दिया जो एक नकली पर्दा है जिस पर्दे में कुछ भी सत्य नहीं है लेकिन ये हमको सत्य के तरह प्रतीत होता है इसी के कारण माया को पावर ऑफ इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करने वाली शक्ति कहते हैं यही बात हमको यही मैसेज संसार को देना है हमारे मित्रों को देना है जब हम कभी गपशप करते हैं इधर उधर तो इस बारे में चर्चा करना हमारा ये मकसद कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को अपनी विद्वता दिखाएं। लेकिन अगर अच्छी बात जो किसी के कल्याण की हो सकती हो सकता है कोई बात हम सुने और वो बात करें उसे हमारा चाहे कल्याण न हो किसी और का हो जाए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक्ता का को कोई कल्याण नहीं होता श्रोता का हो जाता और श्रोता का नहीं तो उसके मित्र का हो जाता तो ये चीज़ हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें जिससे चर्चा करें इस बारे में करें संसार और हम और उस दृष्टि से संसार को देखने की कोशिश करें और उस दृष्टि को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें जैसे हम जब भी कोई कार्य करते हैं चाहे पूजा पाठ करते हैं या घर में कोई अनुष्ठान करते हैं या घर में कोई त्योहार मनाते हैं या लोगों के साथ व्यवहार करते हैं या कभी कोई विवाद होता है उसका निपटारा करते हैं इन हर परिस्थिति में हम संसार को उस चश्मे से देखें जहाँ पर कि प्रेम का साम्राज्य है उस वक्त हमारी लड़ाई झगड़ा या हमारा विवाद भी दिव्य हो जाता है उसमें दिव्यता स्थापित हो जाती है ना दिव्यता के लिए ज़रूरी नहीं है कि खाली कोई पूजा पाठ है, कोई बहुत बड़े काम में ही दिव्यता होती है दिव्यता हमारे समस्त व्यवहार में होती अगर हम युद्ध भी करते हैं तो दिव्यता से कर सकते हैं इसका सीधा उदाहरण है कि अर्जुन को ज्ञान के बाद जब उन्होंने युद्ध किया तो वो पूर्ण धर्मयुद्ध हो गया क्योंकि वो ज्ञान से तो युद्ध था वहाँ पर अंदर क्रोध या चिड़ नहीं थी कभी कभी हम कोई काम क्रोध से करते हैं वो हमारे कर्मफल बनते हैं लेकिन जब हम काम प्रेम से करते हैं इस संसार की एक यूनिटी को या एकता को जान के समझ के करते हैं तो वो हमारे फल नहीं बनाते तो ये पहला जो हमारा आहानिक ये पहला ज्ञानाधिकार था पहला अध्ययन ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य अधिकार का उसका अंतिम आठवां आहानी का आज हमारा पूरा यहाँ लिखा हुआ है आठवां आहानी जिसमें ग्यारह श्लोक हैं उन ग्यारह श्लोकों का सारे यहाँ पर हमने लिख रखा अपन ये वो बताते हैं कि परमेश्वर कैसा है और संसार कैसा है और परमेश्वर उससे कैसे अभिन्न है और ये भिन्नता जो प्रतीत होती है वो क्या है ये उस पूरे ज्ञानाधिकार का सार है इसके बाद में जो अगली बार से हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्रियाधिकार जिसमें परमेश्वर की दिव्य क्रिया के बारे में जाना जाएगा लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की जो सार रूप में अवधारणा है वो ये है कि परमेश्वर का विमर्श विमर्श ही परमेश्वर की शक्ति है और वही ज्ञान और क्रिया के रूप में प्रकट होती है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध क्रिया के रूप में अब हमारी क्रिया और परमेश्वर की क्रिया में हम फर्क समझ लें हमारी समस्त क्रियाएं दो चीज़ों से बंधी होती हैं एक समय और एक अंतरिक्ष दो चीज़ों से हमारी समस्त क्रियाएं बंधी होती यानी कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसमें एक तो क्रिया में समय लगता है और क्रिया को एक विशेष क्रम में करना हमारी मजबूरी है जैसे हमको खाना खाना है तो पहले खाना बनाना हम ऐसा नहीं कर सकते पहले खाना खा लें फिर बना लेंगे उस क्रिया में समय और समय की एक क्रम की हमारी मजबूरी है ये हमारी सांसारिक क्रिया कोई सा भी चीज़ ले ले। अगर हमको अगर चित्र बनाना है तो पहले हमको रंग की व्यवस्था करना पड़ेगी फिर एक कूची की व्यवस्था करना पड़ेगी फिर एक कागज़ किया या कि कैनवास की व्यवस्था करना पड़ेगी हम ये नहीं कह सकते पहले चित्र बना ले फिर कागज़ कल ले आएँगे और रंग परसू ले आएँगे ये सामने कर सकते उस क्रम के अंदर हम छिड़खानी नहीं कर सकते तो इन क्रियाओं को हम सांसारिक क्रिया कहते हैं ये सक्रम क्रियाएं कहलाती हैं जो सीमित संसार में माया के अधीन समय के अधीन होती है ये परमेश्वर की क्रियाशक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन परमेश्वर की जो क्रिया है जो आत्मविमर्श से प्रकट होती है वो परमेश्वर की क्रिया किसी भी समय के बंधन से परे है और वो किसी भी क्रम से मुक्त है उसको कोई किसी क्रम की जरूरत नहीं है संसार को अगर उसे प्रकट करना है तो वो जो उसके हृदय में संसार है वो पूरा एकाएक प्रकट कर सकता वो एक चित्र है उस चित्र को एकाएक संसार के रूप में प्रकट कर सकते उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक चीज़ बनाएगा फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाएगा फिर उसके ऊपर रूप लगाएगा वो रंग वो समस्त एक साथ प्रकट कर सकते दूसरी जो बंधन है हमारे, वो है अंतरिक्ष के बंधन समय और अंतरिक्ष दोनों हमारे क्रियाओं के बंधक बंधक जैसे हमारी क्रियाएँ एक तो समय से बंधी हैं जैसे अभी अपनी बात हुई दूसरी अंतरिक्ष से बंधी है मुझे यहाँ से अगर घर जाना है तो मुझे रास्ता पार करना पड़ेगा उस रास्ते को पार करने का एक क्रम है कि मेरे को एक सबसे छोटे से छोटा रास्ता भी पार करना है तो उसमें क्रम से करना, एक एक बिंदु वही पार करना पड़ेगा जो घर की ओर जाने वाला रास्ता इसमें मैं हेर फेर कर सकता कि घर के सबसे पास वाले पर सबसे पहले कदम रख दूँ और यहाँ बाद में रखूँ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अंतरिक्ष के क्रम को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता तो अंतरिक्ष का क्रम और समय का क्रम दो हमारे बंधन हैं अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरे देश जाना है तो मुझे वो पूरा अंतरिक्ष पार करना पड़ा क्योंकि वो अंतरिक्ष के अंदर हमारी क्रियाएं, स्पेस के अंदर ही हमारी क्रियाएं हैं तो समय और अंतरिक्ष हमारे दो विशिष्ट बंधन हैं ये समस्त क्रियाएँ सांसारिक क्रियाएँ कहलाते और परमेश्वर की जो क्रिया शक्ति है उसको हम इससे कन्फ्यूज नहीं हों कि वो कुछ भी बना सकता है तो वो जैसे वो लेके बैठ गया पेंचक से लेके बैठ गया और कुछ बना रहा है वो परमेश्वर अपनी आत्म चेतना से बनाता है आत्म चेतना से जो कुछ है वो अपनी ही चेतना की भित्ति पर इस ब्रह्मांड का मल्टीडाइमेंशनल व्यू बनाता है ना उसके कितने ही आयाम हैं तीन आयाम हमको दिखाई देते हैं आगा पीछा दाया बायाँ ऊपर नीचे ये तीन आयाम अंतरिक्ष के हमको दिखाई देते हैं चौथा आयाम समय को माना गया है विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि चौथा आयाम समय है और इन चार आयामों के अलावा भी विज्ञान मानता है कि गुण रूप में और भी आयाम हैं जो हमको मानव मस्तिष्क की पकड़ के बाहर हमारी समझ से बाहर है वो हमारे कई आयाम हो सकते हैं लेकिन इन चार आयाम को मनुष्य समझ सकता है उसमें भी तीन अंतरिक्ष के आयाम उसको ठीक से समझ में आते हैं समय के बारे में वो इतना ही समझता है कि उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है कोई नियंत्रण नहीं है और वो निर्बाध गति से निष्ठुर तरीके से बढ़ता चला जाता है लेकिन विज्ञान इस स्थिति में है आज कि वो जानता है कि समय की गति निरपेक्ष गति नहीं क्योंकि वो खुद भी क्रिएटेड है या रचित है समय रचित है अंतरिक्ष भी रचित है इसलिए दो तीन बात ध्यान रखें समय और अंतरिक्ष एक बात सनातन नहीं है अंतरिक्ष भी सनातन नहीं है सनातन यानी वो है जो न कभी पैदा हुआ न कभी खत्म होगा तो अंतरिक्ष भी सनातन अंतरिक्ष को पहले लोग सनातन मानते थे कि ये सदा ऐसे ही था लेकिन न केवल अब शिव दर्शन वरंग आधुनिक भौतिक शास्त्र भी मानता है कि अंतरिक्ष सनातन नहीं है ये रचित है और समय भी रचित है तो जो जो रचित हैं जिनकी रचना हुई है जो पैदा हुए हैं वो मरेंगे भी ये भी एक सिद्धांत पूर्ण है कि जो बनाया गया वो नष्ट होगा जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी तो अंतरिक्ष और समय दोनों चूंकि रचित हैं इसलिए ये सनातन नहीं दूसरा ये अनंत नहीं है अंतरिक्ष भी हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इन्फिनिट है अनंत है कहीं इसका अंत नहीं है लेकिन शिव दर्शन भी बोलता है और आप विज्ञान भी बोलता है कि ये अनंत नहीं है फिर क्या हम अगर किसी सीधी दिशा में चले जाएं, चले जाएं, कल अगर कोई ऐसा ज्ञान बन जाए तो क्या हम अंतरिक्ष की सीमा पर पहुँच सकते हैं ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आता है कि वहाँ पर कोई ऐसा साइन बोर्ड लिखेगा कि बस यहाँ पर अंतरिक्ष समाप्त हो जाता है और अगर ऐसा है तो फिर पूछो फिर इसके बाहर क्या है इस सीमा के बाहर क्या है हमारा सीधा एक प्रश्न आएगा इस सीमा के बाहर क्या है इसका जवाब बड़ा अजीब है पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम वहाँ से समझें तो पुराने समय में जो विचारक थे खासतौर से ग्रीस नाम का देश था जहां पर बहुत विचारक हुए हैं और भारत में भी खूब सारे विचारक हुए हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं वो ये कहते थे कि अगर हम धरती पर चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं तो शायद हम धरती का जहाँ अंत होगा वहां से नीचे गिर जाएंगे उसके बाद में हम पातालोक में चले जाएंगे मतलब धरती को वो एक फ्लेट समझते थे एक टेबल की तरह और ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं और धरती का अंत आ जाए और हम फिर पातल में चले नीचे गिर जाएं। तो इस नाम से बड़े डरते थे वो कि ऐसा नहीं हो कि समय हमारी धरती का अंत आ जाए और हम पट से गिर जाएँ वहाँ पर लेकिन समय के साथ ये समझ में आया कि धरती में आप घूम फिर के कितने भी घूमो घूम फिर के उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से चले थे एक ही दिशा में अगर आप चलोगे तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाओ आइंस्टीन का कहना पड़ता था कि अंतरिक्ष जो है रचित भी है और इसको मोड़ा भी जा सकता है मोड़ता भी है अब इसको हम समझ लें कि एक पृथ्वी का गोला है एक टेबल पर हम रखते हैं ना गोला अब उस पर एक चीटी चढ़ी अब वो सोचती है कि धरती अनंत है या सीमित है। वो उस पर चलती चली जाती है चलती चली जाती है चलती चली जाती है और घूम के वापस वहीं आ जाती है जिस जगह से वो चली थी तो आइंस्टीन भी कहते थे कि अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओगे चले जाओगे चले जाओगे तो आप विपरीत दिशा से वापस वहीं आ जाओगे जहाँ से तुम चले थे हमको ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एक सीधी लकीर में हम चले जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष स्वयं मुड़ा हुआ है इसलिए हमको लगेगा हम सीधी लकीर में जा रहे हैं लेकिन सीधी लकीर सीधी नहीं है वो सारी लकीरें है, वक्र हैं क्योंकि अंतरिक्ष भी एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसके भीतर हम चलेंगे अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो हमको लगेगा हम एक दिशा में चल रहे हैं लेकिन वो मुड़कर वक्र होके हम वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ चले तो अंतरिक्ष भी सीमित है समय की भी सीमा है इसका भी उद्गम है अंतरिक्ष के साथ ही समय का उद्गम है और अंतरिक्ष के साथ ही समय का नाश भी है क्योंकि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते जैसे कि एक कागज का एक पहलू दूसरे पहलू के बगैर नहीं रह सकता ऐसे समय और अंतरिक्ष भी एक दूसरे के बगैर अस्तित्व में नहीं रह सकते ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध है तो जब इस समस्त संसार में परमेश्वर कोई क्रिया करता है तो उसकी क्रिया समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से मुक्त होती और इसीलिए उसको या तो हम महाकाल कहते हैं क्योंकि वो समय से परे है महाकाल का मतलब होता है समय का स्वामी और समय का स्वामी होगा तो समय उसके अधीन होगा और समय की अधीनता का मतलब है कि वो समय के क्रम से मुक्त है और वो अंतरिक्ष के क्रम से भी मुक्त है उसको ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से वहाँ जाना हो तो उस पूरी लकीर को पार करे। वो यहाँ पर वहाँ पर भी एक साथ हो सकता है बिना चले भी वहाँ पहुँचे जैसे उपनिषद कहती है कि वो बिना पैर के दौड़ता है और देती तेज़ी से तेज दौड़ने वाले के भी पहले किसी भी गंतव्य पर पहुँच जाता है वो तेज़ से तेज दौड़ने वाला भी वहाँ नहीं पहुँच सकता वो पहुँचता है तो परमेश्वर को वहाँ पहले ही पाता है कि परमेश्वर भी यहाँ पहले ही मेरे से पहले पहुँच गया मैं तो वहाँ देख के आया था तेज़ी से दौड़ के आया था यहाँ यहीं बैठा है यानी कुल मिला वो सर्वव्यापी अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है इसलिए उसकी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति समय और अंतरिक्ष से परे है इसलिए उसकी क्रियाओं को हम अक्रम क्रिया कहते हैं और उसकी ज्ञान शक्ति वो ज्ञान किसी भी सीमा से परे है हमारा ज्ञान बहुत सीमाओं में है हम एक चीज़ के बाद दूसरी दूसरे की तीसरी समझ में आती है हमको और उस क्रम के अंदर भी हम चीज़ें और जितनी समझते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा हम नहीं समझते भी जान जाते हैं अगर हम एक किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि यहाँ तो बहुत है जब इतनी सब पढ़ लेते लगता है वहाँ संसार में तो इससे करोड़ों गुना ज़्यादा है यानी कुल मिला हमारा ज्ञान जितना बढ़ता है हमारा ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है लेकिन परमेश्वर की ज्ञान शक्ति समस्त सीमाओं के पर है तो उसकी ज्ञान शक्ति वो समस्त जिस दिन से ब्रह्मांड उसने प्रकट किया और जिस दिन वो ब्रह्मांड को वापस अपने में संभालेगा वो फिर से जब नया ब्रह्मांड बनाएगा फिर उसको समान, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में उसका ज्ञान एक क्षण में उसको एक साथ है क्योंकि उसके ज्ञान शक्ति में वो समस्त ज्ञान है क्योंकि समस्त ज्ञान उसी से उत्पन्न हुआ है तो समस्त क्रियाएँ जहाँ से उत्पन्न हुई उसकी क्रिया शक्ति है समस्त ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान शक्ति है और ये जो समस्त शक्ति है उसकी जिसके द्वारा वो संसार को बना भी सकता है उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति और स्वातंत्र शक्ति का जो सबसे बड़ा जो अभिलक्षण है वो है अपने आप को जानना मैं हूँ कौन ऐसा है जो ये कहेगा अगर विक्षिप्त दिमाग है तो उसको छोड़ो लेकिन जो स्वस्थ दिमाग है चाहे वो दुर्जन हो कुटिल हो ये तो जानता है कि मैं हूँ और कुटिल तो और अच्छी तरह से जानता है कि मैं ही हूँ क्योंकि जब वो कहता है मैं हूँ यही परमेश्वर का सबसे बड़ा अभिलक्षण है सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं हूँ जहाँ पर है वहाँ परमेश्वर है तो परमेश्वर का सबसे पहला अभिलक्षण है आत्मविमर्श और समस्त सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा संदेश है कि अपने आप को जानो मैं कौन हूँ इसका परीक्षण करो इसका अनुसंधान करो कि मैं कौन हूँ इसी का चिंतन करो इसी का निध्यासन करो जब इसी को नाम है इसी का नाम है अंतरयात्रा और जब वो अंतरयात्रा करते हैं तो हम अपने मूल स्रोत पर अपना ध्यान केंद्रित करता और यही आध्यात्म है। संसार बाहर देखता है आध्यात्म भीतर देखता है और आध्यात्म वो है जिसके लिए किसी भी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है ना उसके लिए किसी विशिष्ट कपड़े की आवश्यकता है ना किसी विशिष्ट माहौल की आवश्यकता है न किसी विशिष्ट क्रिया की आवश्यकता है आध्यात्म की अर्हता प्राप्त करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता पाने के लिए हम आरंभिक रूप से कुछ क्रिया करते हैं वो उनकी अपनी महत्ता है पूजा पाठ व्रत त्योहार परमेश्वर की आराधना ये सब चीज़ें हम करते हैं लेकिन तथापि ये वो स्टेशन है जिनको पार करके हम अंतिम रूप से अंतरयात्रा करके हम आत्मचिंतन और सेल्फ रिलाइजेशन अपने आप को पहचानने का काम कर सकते और वही अंतिम रूप से मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तो बिल्कुल सिंपल वे में एकदम सीधे सीधे तरीके से आध्यात्म का गूढ़ रहस्य यही है कि हम परमेश्वर का अनुसंधान हमारे स्वयं के भीतर करें हम जब भी परमेश्वर का अनुसंधान बाहर करेंगे तो हमको परमेश्वर वर्षों की कोशिश के बाद भी समझ में भी नहीं आएगा और ना वो परमेश्वर कहीं हमको मिलेगा जब वो मिलता है अति प्रेम से अतिव प्रेम जब हमारा प्रगाढ़ चिंतन होता है तो कभी कभी हमको अपनी भावना का प्रतिबिंब हमारे बाहर दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार जो हमको साक्षात्कार होता है कि हमको इनका राम जी का साक्षात्कार हुआ या दुर्गा जी का साक्षात्कार हुआ वो साक्षात्कार हमारी जबरदस्त जो, जो तड़फ है परमेश्वर को पाने की उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है जो हमारी अपनी ही चेतना का प्रतिबिंब है क्योंकि हमारी चेतना ही वो रूप रखती है उस परिस्थिति में जो हमको बाहर दिखाई देता है इस तरह से आध्यात्म का धर्म से उत्थान होता है और आध्यात्म का चरम सिर्फ सिर्फिलाइजेशन पर है ना आत्म अनुसंधान पर तो ये हमारा अंतिम हानिक है जिसकी बात हम कुछ दो तीन लोग पहली बार में देख चुके हैं कि जो सीधा सीधा अनुभव होता है जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो ये अनुभव मेरा बिल्कुल स्पष्ट अनुभव है कि आप सामने आप कौन कौन बैठे अब आप चले गए और कल मैंने सोचा कि कल कौन कौन आए थे तो फिर मेरे पास एक एक लोग व्यक्ति की धुंधली सी स्मृति आएगी लेकिन मैं बहुत प्रगाढ़ चिंतन करूँगा तो आप में से हर एक के बारे में मुझे स्पष्ट स्मृति आ जाएगी हाँ ये ये आए थे इन्होंने चश्मा पहना था इन्होंने लाल कपड़े पहने इन्होंने हरे कपड़े पहने सब आ लेकिन जितना प्रगाढ़ चिंतन मैं करूँगा गहराई से उतना उतना, उतना मुझे स्पष्टता से वो होता चला जाएगा ऐसे ही हम बरसों से हजारों वर्षों से अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं तो उत्पलदेव का कहना था कि अगर हम गहराई से चिंतन करें सतत तो हमको अपने स्वरूप का बोध हो ही जाएगा हम जो भूल चुके हैं कि हम कौन हैं उसका बोध हमको प्रगाढ़ चिंतन के बाद हो ही जाएगा तो गहन चिंतन द्वारा स्मृति की स्पष्टता बढ़ जाती है अब जब हम संसार को देखते हैं कि पूरा संसार वैसा है जैसा कि हमको प्रतिबिंब में कोई दृश्य दिखाई देता है जैसे मान लो एक पूरा ग्राम दिखाई दे रहा है हमने यहाँ दर्पण रखा तो हमको उसके अंदर सब दिखाई दे वैसा है, है मान लो दर्पण है परमेश्वर और उसके अंदर जो संसार दिखाई दे रहा है वो उसकी चेतना के अंदर संसार है जो उस दर्पण से अभिन्न है उस दर्पण और उसके अंदर दिखाई देने वाला संसार उस दर्पण से अभिन्न है क्योंकि उस दर्पण का टूटते वो संसार भी गायब देते है वो संसार और वो दर्पण एक ही चीज़ है लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है कि इसमें दर्पण के अंदर जो संसार दिखाई दे रहा है वो तो रिफ्लेक्शन है बाहर से दिखने वाले का लेकिन यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं फिर भी हमको उस दर्पण में संसार दिखाई दे रहा है वही परमेश्वर का वास्तविक संसार है यानी परमेश्वर की चेतना में संसार है और वो परमेश्वर की चेतना से अभिन्न है लेकिन ये किसी और वस्तु का अक्षर नहीं है किसी और वस्तु का प्रतिबिंब नहीं है वरन ये परमेश्वर की चेतना में परमेश्वर के द्वारा रचित संसार वही है जैसे आपको ये दर्पण है और इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण से अभिन्न है ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर से अभिन्न है दर्पण में हमको किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसका हमको दृश्य दिखाई देता है इसमें कोई बाहरी चीज़ नहीं है क्योंकि तो बाहर नाम की कोई चीज़ नहीं है तभी कहते हैं बाह्यता है एक आरोपित गुण है यानी हमने उसको जबरदस्ती कर दिया टांग दिया जैसे कि एक व्यक्ति का हम सम्मान कर उसको टीका लगा देते हैं तो टीका एक आरोपित गुण है यानी हमको वो कहते टीकाधारी बना दिया उसको लेकिन टीकाधारी उसका कोई इन्हरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना उसका कोई आत्यंतिक गुण नहीं है कि वो टीका लेके पैदा हुआ है हमने उसको टीकाधारी बना दिया हम कहीं रहते हैं मतलब तो डॉक्टर है ये तो डॉक्टर उसका आरोपित गुण है जो हमने उसको बाहर से उसके ऊपर आरोपित कर दिया वो कहीं लेके पैदा नहीं हुआ उस गुण को इस तरह से हम बहुत सारे आरोपित गुणों को लेके के बैठते हैं तो बाह्यता भी एक आरोपित गुण है कि ये मेरे बाहर है ये मेरे बाहर है जो माया के वजह से हमको प्रतीत होता है लेकिन बाह्यता नाम की कोई चीज़ है नहीं सब कुछ चीज़ परमेश्वर के चेतना के अंदर ही है हम स्वयं भी हम अपनी ही चेतना के भीतर हैं और संसार की व्यवस्था भिन्नता पर आधारित है जो अभी अपन ने बात समझी कि अगर हमको ताला और चाबी एक ही दिखेंगे तो हम कैसे दरवाज़ा खोलेंगे क्योंकि हमको तो फिर दरवाजा भी परमेश्वर दिखेगा ताला भी परमेश्वर दिखेगा चाबी भी परमेश्वर दिखेगी तो भिन्नता जब है तभी संसार का चलन है तो सांसारिक क्रियाएं जो एक खेल की तरह हैं भिन्नता के बिगड़ संभव नहीं भिन्नता ही सांसारिक क्रियाओं को संभव बनाती है। वस्तुओं का आंतरिक अस्तित्व सनातन है यानी परमेश्वर जो संसार को बनाता है वो अपनी ही चेतना से बनाता है तो उसकी चेतना तो सनातन है इसलिए वस्तुओं का जब उसकी अंतरिक्ष में स्थिति है वो सनातन है। ये जो बाह्यता है जो हमने उस पर आरोपित कर रखी ये सनातन नहीं है ये नष्ट प्राय है यानी ये नष्ट हो जाएगी जो बाह्यता है वो नष्ट हो जाएगी इसलिए परमेश्वर ने जो संसार बनाया है जो बाह्य की तरह दिखाई देता है कि संसार परमेश्वर से बाहर निकला हो उस चेतना से बाहर निकला हुआ ये अंतरिक्ष है ये समय है ये लोग हैं जीव जंतु हैं अलग अलग प्लेनेट्स हैं ग्रह हैं अंतरिक्ष हैं तारे हैं सितारे है। वो समस्त तो नष्ट प्राय हैं उनका कोई सनातन अस्तित्व तो नहीं लेकिन परमेश्वर की चेतना के अंदर आप भी हो मे भी वो ये सब कुछ है और वो सनातन है यानी बाहर जो क्रिएटेड है वापस परमेश्वर में चला जाएगा लेकिन वो जो इसेंशियल नेचर है ये टेबल भी परमेश्वर की चेतना है और मैं भी परमेश्वर की चेतना हूँ आप भी परमेश्वर की चेतना है वो उसका सनातन अस्तित्व है और वो सनातन अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता तो वस्तुओं का आंतरिक अस्तित्व तो सनातन है और प्रकट अस्तित्व माया के कारण है तो प्रकट अस्तित्व उत्पन्न एवं नष्ट होता है जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होगा अंतरिक्ष भी उत्पन्न हुआ तो नष्ट होगा समय भी उत्पन्न हुआ तो नष्ट हो जाएगा और विचार तथा कल्पना के प्रमे भी बाहर हैं ये काश्मीरी उदर दिन की विशेष अवधारणा है हम कहते हैं कि ये मेरे बाहर है ये मोबाइल मेरे बाहर है ये टेबल मेरे बाहर है। आप मेरे से बाहर हैं लेकिन मेरे विचार में एक कार है मेरे विचार में एक प्लान है एक फैक्ट्री है मेरे दिमाग में एक मकान बनाने के बारे में तो ये सब चीज़ें मेरा वो मकान वो फैक्ट्री वो कार भी जो मेरे दिमाग में है वो भी बाहर है क्योंकि वो मैं कि तरह नहीं है वो मेरे की तरह है मतलब मेरा मकान हो जाए मेरी कार बन जाए मेरा मकान तैयार हो जाए मैंने एक फैक्ट्री बनानी है वो मेरी फैक्ट्री होगी इस तरह से मैं जितने विचार करता हूँ या कल्पनाएं करता हूँ या योजनाएं बनाता हूँ जो मेरे विचार हैं वो समस्त विचार भी बाह्यता ले हुए होते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो तो आपकी चेतना से एक है लेकिन चेतना से एक वो होता है जिसको मैं की तरह जानता है ये मैं लेकिन वो चे चेतना से अलग है क्योंकि वो मैं की तरह नहीं यह की तरह विचार तथा कल्पना के भी कल्पना के प्रमेय भी बाहें हैं यानी जितने भी हमारे विचार हैं या हम कल्पनाएं करते हैं वो भी समस्त है, बाहर हैं और इंद्रिय ग्रहण के प्रमेय तथा कल्पना के प्रमेय स्वयं से भिन्न प्रतीत होते हैं अगर हम कोई भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो स्वयं से भिन्न प्रतीत होते हैं हम किसी मकान की कल्पना करते हैं कि मेरा इतना बढ़िया मकान हो तो बड़ा आनंद आ जाए तो वो हम अपने आप से उस मकान की कल्पना अपने से बाहर करते हैं इसलिए कल्पना में होते हुए भी वो है। और बांसिक क्रियाओं का सामंजस्य संसारिक क्रियाओं को संभव बनाता है अगर संसार में कोई क्रिया होती है जिनको हम क्रम क्रियाएँ बोलते हैं अभी जिसकी अपन ने शुरू में डिस्कशन की कि समस्त संसार की क्रियाएँ एक क्रम में समय के अधीन है तो ये समस्त क्रियाएं संभव तभी हो सकती हैं कि जब मानसिक क्रियाओं में सामंजस्य हो अगर हम जैसे कि ये ये बात क्यों कही क्योंकि जैसे बौद्ध दार्शनिक कहते थे कि स्मृति के स्फुलिंग हैं जो आके चले जाता है जो ज्ञान वो एक स्फुलिंग प्राप्त करता है वो चले जाता है वो किसी एक स्थायी आत्मा या परमेश्वर की अवधारणा को नहीं मानते थे तो तो उपल कहते थे कि जब तक है एक मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा नहीं है इसका एक स्वामी नहीं है तब ये संसार सुरुचिपूर्ण तरीके से चल ही नहीं सकता ये बेतरतीब हो जाएगा चौटिक हो जाएगा लेकिन ये संसार सुरुचिपूर्ण तरीके से चलता है एक व्यवस्था है सूर्य अपनी मर्जी से नहीं उगता एक समय पर उगता है चंद्रमा अपनी कलाएँ समय पर बिखेरता मनुष्य के घर मनुष्य पैदा होता है और फिर कितनी ही व्यवस्थाएँ हैं अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसकी प्लान करते हैं फिर हम उस कार्य के लिए प्रोसीड करते हैं आगे बढ़ते हैं हम उस कार्य को सफलता से करते हैं नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं हम असफल हो गए इस पर फिर से प्रयास करेंगे यानी कुल मिलाकर के सांसारिक क्रियाओं में एक व्यवस्था है वो व्यवस्था एक स्वामी के बैगर संभव ही नहीं क्योंकि ज्ञान के स्फुलिंग अगर आके चले गए तो उनका आपस में सामंजस्य कौन पैदा करता है अगर भिन्न भिन्न स्कूलिंग है तो उनके बीच में एक तो सामंजस्य पैदा करने वाला होना ही चाहिए एक लाइजिंग ऑफिसर होना ही चाहिए जो इन सबको एक साथ इकट्ठा करके उस पर आधारित कोई निर्णय लेने की उसमें क्षमता हो उसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और उसमें क्रिया करने की क्षमता एक ज्ञान प्राप्त करना उसके आधार पर कोई निर्णय लेना और उस निर्णय का अनुकूल कहीं क्रिया करना तो इसलिए हमारे अभिलक्षण देखें कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं चाहे वो क्रम ज्ञान हो हम उस पर विश्लेषण कर सकते हैं हम उस ज्ञान के अनुकूल आचरण कर सकते हैं और फिर उस आचरण को करने में करें न करें, न करें अन्यथा करें कि स्वतंत्रता हमारे पास चाहे वो सीमित मात्रा में है, लेकिन है हमारे पास स्वतंत्रता है कई बार हमको लगता है कि हम कर सकते हैं पर नहीं करना मर्जी हमारी नहीं करना हम किसी को दे सकते हैं दान तेरी प्रॉब्लम है तेरे पास हम आप पैसे को दे सकते हैं नहीं देना हमारी मर्जी उस स्वतंत्रता में आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि हम उसमें स्वतंत्र हैं चाहे वो सीमित स्वतंत्रता असीमित स्वतंत्रता तो है नहीं हमारे पास कि हम कुछ भी क्रिएट कर दें लेकिन सीमित स्वतंत्रता है क्योंकि हम समय अंतरिक्ष के अंदर बदले हैं तो उन सीमाओं के अंदर तो स्वतंत्रता जो हो सकती वो है समय और अंतरिक्ष की सीमाओं में जो स्वतंत्रता संभव है वो स्वतंत्रता हम में है ये परमेश्वर का अभिलक्षण ज्ञान क्रिया और क्रिया में स्वतंत्र और इसके अलावा आत्मविमर्श की स्वतंत्रता है हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ अगर ये जानने की क्षमता है तो वो परमेश्वर का अभिलक्षण है और शुद्ध प्रमाता ही आत्मविमर्श के कारण परमेश्वर है ये उसका अंतिम संदेश है प्रथम ज्ञानाधिकार का कि शुद्ध प्रमाता अशुद्ध प्रमाता को हम कैसे परिभाषित करेंगे एक तो अशुद्ध प्रमाता प्रमाता है न एक व्यक्ति यहाँ पर प्रमाता से मतलब होता है एक व्यक्ति लेकिन एक व्यक्ति ज्ञाता है ज्ञाता है कर्ता को हम प्रमाता बोलते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसके अनुकूल कोई क्रिया कर सकता है वो प्रमाता तो यहाँ प्रमाता शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है जब मैं जानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये बुद्धि हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये अहंकार हूँ तो मैं अशुद्ध प्रमाता क्योंकि मैंने इस शरीर को मैं समझ लिया इस मन को मैं समझ लिया इस बुद्धि को मैं कि तरह जान लिया क्योंकि जब शरीर के ऊपर कोई चोट लगती है तो मैं कहता हूं कि मैं दुखी हो गया मैं पीड़ित हो गया अगर मुझे कोई बुरे शब्द बोलता है तो मैं बोलूँगा मैं आहत हो गया वास्तव में आहत कौन हुआ आपका मन चोट किसको लगी आपके शरीर को आपका शुद्ध स्वरूप न तो आहत होता है न पीड़ित होता है न कभी दुखी होता है न सुखी होता है क्योंकि वो इन सब से परे आनंद स्वरूप न कभी सुखी होता है न दुखी होता है कभी हम शांत चित्त सोचें कि अब मैं सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज है ये सोचें कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा कभी कभी हमको बहुत दुखी होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे परिवार के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे घर के साथ कुछ हो गया तो क्या हो गया इस प्रकार से हम सब डरते हैं क्योंकि हमने अपनी अहंता न केवल शरीर वरण शरीर से बाहर भी फैला रखी लेकिन अगर हम अगर ये अंतर चिंतन करें कि बुरे से बुरा क्या होगा और कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है तो आप अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे तक किसी की पहुंच है ही नहीं कोई मेरा शरीर दुखी कर सकता है कोई मेरा मन दुखी कर सकता है कोई मेरी बुद्धि को दुखी कर सकता है कोई मेरे परिवार को दुखी लेकिन मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दुख सुख से परे हूँ ये चिंतन जब आता है तो ये जीवन एक दृढ़ बन जाता है हम ये नहीं कहते हैं कि संवेदना विहीन बन जाओ कभी भी आपको कोई भी शास्त्र ये नहीं सिखाता कि पर समाज के प्रति या परिवार के प्रति संवेदनावीन बन जाओ इन कर्तव्यों से भागो लेकिन विपरीत परिस्थितियों को सामना करने का साहस और क्षमता और निर्णय लेने का मादा वो तो आप में होना ही चाहिए और वो तभी आता है जब हम संसार के और अपना स्वयं का वास्तविक स्वरूप समझें तभी इतनी दृढ़ता मिल सकती है कि हम कठिन परिस्थितियों में शुद्ध निर्णय ले सकें क्योंकि हम ये सोच सकते हैं कि जो भी परिस्थिति उसमें सर्वोत्तम निर्णय हमारा क्या है लेकिन वो तभी संभव है जब हम दृढ़ता से अपने अंतस को पहचाने और हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण मन हमारा नियंत्रण नहीं करे हम मन का नियंत्रण करें ये सब तब संभव है जब हम अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं तो वास्तविक स्वरूप समझने के बाद हम जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर का नृत्य होता है वही शुद्ध चेतना है वही शुद्ध प्रमाता है और आत्मविमर्श के द्वारा ही हम अपने शुद्ध प्रमाता को अशुद्ध अशुद्धियों से दूर कर सकते शरीर मन बुद्धि रिश्ते धन दौलत इज्जत ये सब चीज़ें हमारे बंधन हैं पाश हैं जिनके द्वारा ये शुद्ध प्रमाता अशुद्ध बना हुआ सांसारिक बना हुआ है और इस सांसारिक परमाता के आसपास से अगर हम ये सब चीज़ें अशुद्धियां हटा दें कि शरीर में हूँ मेरे को मेरी इज्जत की फिक्र है मेरे मेरे धन की फिक्र है मेरे को मेरी परिवार फिक्र जरूर करो देखो दोनों में फ़र्क है केयर करना कंसर्न रखना एक चीज़ है और उसके बाद में चिंतित होना अलग चीज़ है दोनों का फर्क हम कभी कभी नहीं समझ पाते हम कहते हैं तो मैं मेरे बच्चे के लिए चिंतित हूँ ये एक बात है और हम कहें मेरे को मेरे बच्चे की केयर करना है बिल्कुल केयर करना है क्योंकि ये जिम्मेदारी नैसर्गिक नेचुरल जिम्मेदारी आपको दी गई है इस संसार की केयर करने की भी दी गई है इस संसार का रख करने की भी जिम्मेदारी मनुष्य को दी गई तो हमको उस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं भागना है लेकिन इसमें से चिंता वरी तनाव ये हमको हट जाना चाहिए हम ये केयर करें और ये तभी संभव है जब हम इसके परिणाम के प्रति मोहित न हों कि मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा बुढ़ापे मेरे को घर से निकाल देगा उस चीज की चिंता आज से आप करोगे तो आप समझ लो कि कभी भी अपने आप को नहीं जान सकते अपने आप को जानने वाला उस हर बच्चे से प्रेम करेगा उस बच्चे को भी एक ये तो बच्चा तो उदाहरण है संसार तो सारा का सारा एक सामने खड़ा है उस बच्चे को प्रेम करेगा उसे अच्छी शिक्षा देगा उसे जो कुछ अपनी तरफ से देना है वो देगा लेकिन परिणाम में वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करेगा उम्मीद तो यही करेगा कि मेरे कर्मों के अनुकूल मुझे जो मिलता है मेरे शांति से सहमत वही प्रतीक्षा है वही चीज़ आपको समस्त संत भी सिखाते हैं कि आपकी अपनी पूर्वकर्मियों से जो कुछ तुमको मिलता है उसको उस शांत चित्त से स्वीकार कर लो अगर खूब सुख और धन मिलता है तो उसको भी शांत चित्त से सुखाल कर लो बोराव मत उसमें भी और अगर दुख मिलता है तो उसको भी शांत चित्त से स्वीकार कर लो क्योंकि दोनों परिस्थितियाँ अति दुख अति सुख दोनों आपको संसार में धकेल देते लेकिन दृढ़ चित्त वाला व्यक्ति जो अपने आत्मविमर्श को जानता है कि मैं कौन हूँ वो इस भटकाव से हिलता नहीं वो एक चट्टान की तरह होता है इसके इसका किसी संतन ने उदाहरण दिया था कि एक समुद्र में एक सिर निकाले चट्टान दिखाई देती जब ज्वार आता है तो चट्टान पानी के अंदर चली जाती जब वापस पानी उतरता है तो चट्टान अपरिवर्तित रूप में वैसे के वैसे फिर बाहर दिखाई देती और वो चट्टान इतनी दृढ़ है उसके ऊपर जो पानी चढ़ जाता उससे उसका कोई फरक नहीं पड़ता न केवल इतना वरन आसपास से निकलने वाले नाविक भी उसको देख के अपना रास्ता तय करते हैं कि हाँ इस चट्टान के बाद बाएँ मड़ूँगा तो मेरा भूमंडल आ जाएगा इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति जिसका अंतस मजबूत है वो व्यक्ति न केवल स्वयं सुखी होता है आनंदित होता है वरन वो पूरे समाज का दिशा भी होता है उसको देखकर समाज दिशा प्राप्त करता है कि देखो उस परिस्थिति में उसने कैसा व्यवहार किया कैसा निर्णय लिया आप सही निर्णय ले ही तब पाओगे जब आप अपना सच्चा स्वरूप जानते सच्चा सही निर्णय लेने के लिए एक शांत चित्तता जरूरी है हृदय के अंदर एक शांति जरूरी है और वो निर्णय कौन सा होगा वो निर्णय वही होगा जो परमेश्वर शिव ने लिया है हम अपने निर्णय मन और बुद्धि से और भावनाओं से लेते हैं क्योंकि हम शरीर से जुड़ जाते हैं लोगों से जुड़ जाते हैं परिवार से धन से जुड़ जाते हैं इसलिए वो निर्णय हमारे मन बुद्धि अहंकार का सांसारिक निर्णय होता है लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मविमर्श पर स्थित है वो जो मोहित नहीं है अपनी ड्यूटी जरूर करता है बच्चों के प्रति समाज के प्रति पत्नी के प्रति सबके प्रति अपनी केयर करता है सबका केयर टेकर है वो सबका वो हितैषी है लेकिन फिर भी किसी से मोहित नहीं वो व्यक्ति वही निर्णय लेता है जो परमेश्वर का निर्णय होता है क्योंकि उस वक्त उसके निर्णय लेने में इसका मोह कभी बाधक नहीं होता यही सबसे बड़ा फर्क है ईश्वर की क्रिया में और मनुष्य की क्रिया में तो हम समय और अंतरिक्ष की सीमाओं में रहकर भी परमेश्वर की उन क्रियाओं को रूप दे सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है और उसी का नाम उसका नृत्य है इसलिए हम जब भी आत्मचित्त होकर अपने स्वरूप को समझकर जो कार्य करते हैं वो नटराज के नृत्य से अलग कुछ भी नहीं वो नृत्य इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हमने उस नटराज जो हमारे भीतर है उसके पैर में बेड़ियां बांध दी हैं मोह की ईर्ष्या की सांसारिक भागदौड़ की सुख दुख की बेड़ियाँ बांध दी उन बेड़ियों के कारण वो नृत्य रुका हुआ है वो जैसे ही वो बेड़ियाँ खुलती हैं हमारा अपना कार्य शिव का नृत्य हो जाता है हमारी अपनी वाणी शिव का स्त्रोत्र हो जाती है फिर हमको अलग से कोई स्त्रोत्र नहीं करना है कोई परिक्रमा नहीं करनी है और किसी तरह से कोई अनुष्ठान नहीं करना है लेकिन हमारा समस्त कार्य ही शिव का कार्य हो जाता है तो आज हमारी सभा का यहीं पर अपन समापन करते हैं और डॉक्टर एस एल पाटीदार जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और हम उनको आज सम्मान करेंगे और उनका जन्मदिन इसके बाद मनाते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण